उपासना के प्रसंग में प्रस्ताव और प्रतिहार ये दोनों का उपासना उपासन के लिए आगे ग्रंथ है इसमें चाक्रायन ऋषि ने तीनों को अलग अलग से पूछा प्रस्ताव देवता प्रस्ताव में जन अनुगत है और उद्घाता से उदगीता संबंधी उद्गाता प्रस्तुत प्रतिहरता के संबंधी देवता उन देवताओं को नहीं जान करके विद्वान के समिति में यदि उद्गान आदि स्तुति पाठ करोगे मुर्दा पाठ होगा इसी के भय से तेन कर्म नहीं करके स्थिर होगे तो फिर राजा ने इनको चक्रण से का आपको मैं जानना चाहता हूं तो इन्होंने परिचय दिया तो मैं आपको पहले रिति कर्म करने के लिए वर्णन किया था किंतु प्राप्त नहीं हो उनसे इनको वर्णन किया इसके पश्चात राजा स्वयं कहते हैं महर्षि चक्रायण से भगवान देव में सर्वे रात्रिजी रीति मामा भगवान ऋतु कर्म के लिए आप ही आपको में बरन करता तो चक्रान हसने का तो एते समति ये जिसने पहले जिनका का वर्णन किया था ये सम शिष्टा अतः मेरे द्वारा प्रसन्न अनुज्ञाता मेरे अनुमति से मेरी अनुमति से ये जिनको तुमने वर्ण किया था कर्म करे यावत् दद्या, दिन को जितने धन तुम दोगे तावन मामन इतने मुझे देना है वो समी यजम वाच यजान राजा ने कहा ठीक है एवं गते किम गधुना कर्तव्यो वर्णी क्या था आपके नहीं मिलने से अभी क्या करना है तो अद्यापी भगवान शुरू में मे सर्वे राज अभी भगवान ही सर्वे रातु कर्म के लिए आप ही आ, आपको वर्ण करता हूँ अनुमति व्याकुल प्रस्तुत प्रवृति सुक्रायन अनुमति देते की हाँ ठीक, है कि हां ठीक है। मैं अभी ऋत्व कर्म करूंगा उन्होंने वर्णन किया ये स्वीकार कर लिया इन सुन करके किम इदम ये क्या हुआ अन्य जो प्रस्तुति प्रस्तुति थे जिनका वर्ण हुआ था अभी देखते हैं कि थे इनके वर्ण कर दिए ये भी अनुमति दे दिए तो हम लोग क्या हुआ हो गए व्याकुल तरी पूर्वम बृदा इनको मैंने वर्ण किया था मया मा समत समा था का सम्यक का प्रसन्न अनुज्ञाता प्रसन्न पूर्व में उनको अनुमति देता हूँ मेरे अनुमति से तो होता तो अनंतु अथकार का अनंतर है उभय अनुमति अपेक्षा उभय अनुमति, मैं राजी हो गया ये भी करें कर्मा, तुम तो मे, भी मेरे वर्ण किया मैं राजी हुआ उसके पश्चात मेरे अनुमति तो करे मम अलाभे अमीषा वृत मम मोहम्मन अमीषा वृत तेरी अप्राप्ति से इनको वर्ण क्या था अभी निवृत्तिवस्था अभी इनकी इसे नहीं तरी अभी तय पूर्व वर्ण किया था तो अभी अन्ज्ञाता सन प्रस्त्रदय स्तुति कर्ता मेरी अन्मति से प्रस्तुत स्तुति कर अस्तु एवं तदर्थ पुनर्मया किम विधेयम राजा तो ठीक है ये तस्तुति तो करेंगे आपके अनुमति से आपके लिए मुझे क्या करना है क्या करूं करूँ इत आशंका कार्य ये करना पड़ेगा तुमको यूभ्य प्रत्योतरादिभ्यो सर्वेभ्य धनम दृतरादि सबके लिए जितने धन दोगेसी तबन माम दुझे देना इतुक्त तो कहा गया मर्ति चाक्रणी से राजा ने कहा तथे तो चाक्रानी ने कहा इतने मुझे देना तो राजोता उपसाध अभी एनम का चाक्रानी के पास प्रस्तोता जो ऋतु के रूप वर्णन जिसका किया गया था जिसको पहले उन्होंने पूछा था हे जो देवता प्रस्ताव भाग से अनुगत है उनको जानकारी करोगे तो मृदा हो जाएगा ऐसे कहा था वो प्रस्तुत इनके पास आया उपस साधक उपसाधकर्थ के पास में आया उपसमीप में समीप गम गत्यर्थ गति धातु के पहले उपलगण से समीप माना समीप माना का अर्थ शिष्य विनय पूर्व का जाना ये अर्थ है तो उनके पास गया विनय पूर्व का जाकर के प्रस्तुता ने पूछा प्रस्तुत या देवता प्रस्तावम अन्वयता प्रस्तुत विद्वान से विपत्ति सती थी माँ भगवान अवचथ जो उन्होंने कहा था पहले उसी वाक्य को खड़ा कर दिया आपने पहले से मुझे कहा था हे प्रस्तोत्तर या देवता प्रस्तावम अन्नायता प्रस्ताव संपद उनको नहीं जानकर जब जा स्तुति करेंगे तो तुम्हारा मिरोधा गिर जायेगा इतने माम अब भगवान अवोचत ऐसा आपने कहा था कथमा सा देवते थी वो प्रस्ताव संबंधी देवता कौन है ये प्रश्न है पहले उनके कथन का पूरा अनुवाद करके आगे प्रश्न है वो देवता कौन है यजमान प्रत्युत प्रखत्तम वचन श्रुता यजमान प्रति ऊषस्ति चाकने का वचन है कहा कि ये अनुमति स्तुति करें और मुझे टेंशन देना इस सुन करके अनंतरम एनम उम प्रस्तुता त्यक्त व्याकुल त्यक्तम व्याकुल न पहले व्याकुल हो गए थे इनकी राजा के प्रार्थना से इन्होंने अनुमति दे दी कि हम मृत्यु करेंगे तो ये व्याकुल हो गए थे इनको ये करेंगे तो हमको भी हटना पड़ेगा व्याकुल हो गए थे किंतु जब राजा ने उस ने कहा राजा को ये मेरे अनुभूति से स्तुति करे तो ये व्याकुल को त्याग कर दिया त्यक्तम व्याकुल न प्रस्तुतरा सब प्रस्तुता त्यक्त व्याकुल प्रस्तुत स्वयं व्याकुल छोड़ करके शिष्य उपसन्नवान पे भी जाना समीपे विधान तेनालीस में वचन का वचन सुन करके प्रस्तुता उपस साधस्थि विनय न उपजाना उषस्ती के पास विनय पूर्व गया उपगति प्रकारम अभिनय ती तो जा करके कैसे गया क्या कहा करके प्रस्तोत्तर या देवता इत्यादि मां मां भगवान मा मगवान उस पूर्व ने जैसे पहले कहा था पूरा वाक्य कर दिया आपने मुझे पहले कहा था कथमा सा देवता या प्रस्ताव भक्ति मनवायत वो देवता कौन है जो प्रस्ताव भक्ति में संबद्ध है प्राण हो उन्हें उत्तर दिया महर्षि चाक सर्वाणी हवाई माने मान्यूता सम्पूर्ण प्राण में ही प्रविष्ट होतेजीते उत्पन्न होते, से उत्पन होते देवता प्रस्ताव अनुमता देवता प्रस्ताव में अन्वत प्राण रूप देवता प्रस्ताव शाम के अवय प्रस्ताव में अनुगत है उसको नहीं जानकर यदि करता तो मृदा से मृा गिर जाता तथोक्त से मैं आई थी तथोक्त से मृदार्थी भी ऐसे कहानी पर तुम्हारा शरीर गिर जाता इसी मंत्र के व्रह ब्रह्म सूत्र में विचार आया प्रथम अध्याय प्रथम पाते सूत्र है अतएव प्राण यह है पूर्व में ब्रह्म का है। था आकाशस्तिंग ज्ञापक है आकाशाद सर्वाणी भूता आया था आकाश संपूर्ण भूत की उत्पत्ति तो संपूर्ण भूत की उत्पत्ति जो कही गई वहां तो ब्रह्म का ब्रह्म से इसलिए जो ब्रह्म पहले पूर्व अध्याय में प्रथम अध्याय का नवम खण्ड मंत्र में आया था सर्वाण हवा इन भूता आकाश आदि समुत्प्य आकाशम प्रत्य स्त आकाशो जय आकाश पारायण इसी के ऊपर विचार हुआ था पहले सूत्र आया था आकाशस्तिंगा ये बाईस सूत्र में आयता तेईस सूत्रे अतए प्राण अत तलिंगा देव ब्रह्म के ज्ञापक शब्द प्राण भी ब्रह्म है यहाँ जो दिया प्रस्ताव संबंधित देवता कौन है उसका उत्तर दिया प्राण इसके बार विचार आया ब्रह्म सूत्र में यहाँ प्राण क्या वायु लेना है अथवा अच्छा ब्रह्म लेना है तो पूरा कहेगा मुख्य प्राण लेना है प्रसिद्ध है और सब जो सुच अवस्था में सो जाते हैं सब कुछ प्राण मिलीन हो जाते हैं प्राण से फिर इंद्र आकर के फिर व्यापार करते है सुशुत अवस्था में केवल प्राण रहता है तो सिद्धांत कहता है प्राण के यहाँ का तो ब्रह्म लेना है क्योंकि सर्वानी हवाई मानी भूतानी प्राण में वही सर्वानी हवाई मानी भूतानी कहने से संपूर्ण भूत जिसमें लीन होते हैं संपूर्ण भूत की उत्पत्ति जिससे वही है देवता प्राण वही ब्रह्म है वही ब्रह्म का लिंग है अतएव प्राण है प्रतिवचन आदा प्रशब्द सामान्यं गृहत तात्पर्य आह प्राण में प्रे प्रस्ताव में भी प्रे शब्द प्रह साम को लेकर के तात्पर्य कहते होगा पूछा गया चक्यान चक्याण महर्षि ने कहा प्राण प्राण ही कह यदुत प्रस्ताव से प्राण देवती कथम टीका कथम इह प्राणशब्द का अर्थ कैसे निश्चय होगा इत्याश्य अतए प्राण सूत्र ब्रह्मसूत्र अतए प्राणिका कथम सर्वाणी स्थावर जंगमा भूतासानी प्रलय कालेवर जंग में जितने सब प्राण में ही प्रलय काले में लिन्न हो जाते हैं प्राणम अभिल्वा प्राणात्म उजी प्राण से ही प्राणसि उसे प्राणी उत्पत्ति में प्राण से उत्पन्न होते हैं में संविशंती पूर्वण संबंध प्राणम प्राणात्मना प्राणात्मना प्राण से निकलते उत्पन्न प्राणम्षय प्राणी विचव प्राणशब्दार्थ पर प्राण शब्द का परमात्मा इसे ब्रह्म सूत्र में विचार किया करके निर्णय किया गया ये अतः प्राण रूप देवता, देवता प्रस्तावता प्रस्ताव शाम के अवय प्रस्ताव में संबद्ध कांसद्य प्रास्तुष्य उसको नहीं जानते हुए तुमने स्तुति करता प्रस्तवन प्रस्तावक्ति कृतवानी प्रस्ताव का भाग का गान यदि किया होता यदि व्यपतिष्यत तो मृधा श्रीस्ते व्यपतिष्य विपतित अभव्य गिर्जा तथा मया उसी समय में कहता तत्ले मृधाते विपतिष्य मैं इसे कहता गिर जाता अतस्तः साधु खतरे तमी क्या मया निषिद्ध कर्मण यदुपरम अकाशी अभिप्रा मुझे निषेध करना पड़े जो कर्म से तुम उपरत हो गये तो ठीक है ठीक है मैं शब्दार्थ यदि शब्द से कहा मैया तथोक्त मूर्धार्थ विपत्ति सती थे एवं उक्त से मैं यदि ऐसा कहता तुम तो यदि ज्ञान करता और मैं इसे कहता तो तुम्हारा सिर गिर जाता तत्काल सा अपराध अवस्थायाम विद्वान के समीप में देवता नहीं जाने करेगी उसकी अनुमति के बिना कारण ऐसे जब विद्वान कहे तो सिर गिर जाएगा तो अपने अपर, अपराध के कारण मुद्दा व्यापत्ति तो गिर जाता इस योजना बताया प्रमादस्य से या परिहत इतार्थ अतस्त या साधु कृतम तो या साधु अतः अतः क्या है महत प्रमाद से तो या परिहित तो तो बड़ा प्रमाद इसका परिहार कर दिया प्रमाद से कोई ऐसे कर दे कोई है कर दिया कोई कुछ कहता है तो अपराध से उसका दंड होना पड़ता है ऐसे परिहार कर दिया महान प्रमाद इसलिए साधु कृतम ठीक है अपने अतः उद्गातर या नोदीत तहन चेतव विद्वान उद्घात्य से मूर्धाते व्यपति सती थी महा भगवान अवोचत इसी प्रकार उद्घाता पास में गया विनय जाकर जिस उद्घाता से, से महर्षि चक्राल ने कहा था पूरा वाक्य को इसे कह दिया हे उदगातर जिस देवता उद्घीत भावे संबंध है उनको नहीं जानकर यदि उद्घान करोगे मूर्धाते व्यपति ऐसा महा भगवान अवोचत मुझे अपने कहा था कतमा सा देवता वो देवता कौन है तथा उद्घाता पप्र छ उदगत भक्ति मनुगता अन्वे पूछा आगे सप्तम मंत्र आदित्य हो वाच उसने उत्तर दया जाकरण हर्ष ने आदित्य है सर्वाणी होगा मैं भूताने संतम संतम आदित्यदीत्यम गायादित्य उच्च में जाते स्वयं सब तो आदित्य का ही ज्ञान गास्ती करते हैं सही सैता उदीत वही देवता आदित्य रूप दी संबंधे कांचेद विद्वान उदा उदगान कर्ता मृधा से व्यपतिष्यत अपतिष्यत गिर्जा तथोक्समेंपर पृष्ट आदित्यवाच उत्तरदे आदिते सर्वाण हवाईमा भूतानी आदित्व सतम गायतःदेवता गर्ते शब्दी आदित्य की टीका मे यहां प्राण प्रस्तावता उक्त प्राण में प्रशब्द प्रस्ताव में प्रशब्दे सामनता हंसे प्रस्तावता है आदित्य उपर हि उद्गिता में उत्सद उत्सद साम उदीत आदि इत्या उत्सद साम्याशब्द्याव प्राण अत सही देवता इत्यादि पूर्ववत्त उत्त साम आदित्य उपर ऊर्ध उच्च उच्च मे ऊर्धते उदीत में ऊतेशब साम उदीत आदित्य प्रशब्द इवपान जैसे प्राण में प्रस्ताव प्रसब्द सामान्य होने से प्राण देवता है इस प्रकार यहाँ आदित्य है अतः सईसा देवता इत्यादि पूर्ववत वही उदगत संबंधी देवता आदित्य है ठीक है मैं टीका सामान्य परामर्शार्थ अत शब्द अतः भाष्य में अतः सईसा देवता सामान्य दोनों में उच्च शब्द सामान्य होने से उद्गी के देवता है आदित्य उच्च वाला आदित्य है अतः अथहै प्रत्यत साध प्रति, प्रति या देवता प्रतचित विद्वान प्रतिहरी मृदा तेपतिश्यतिमा भगवान्न अवोचत कतमा इति प्रतिहर्ता उपस्व साध उनके पास गया प्रतिहर्तर या दि प्रतिहर्त हे प्रतिहर्तर या देवता प्रत्याहर अन्नायता जो देवता पर के अवयव प्रत्याहार संबंधी है यदि उनको नहीं जान करके प्रत्यारण करोगे तो तेरा तुम्हारा मुद्दा गिर जाएगा ऐसा आपने मुझे कहा था देवता कतना कौन सी देवता है प्रत्येहता महर्षि चाकारायण के पास प्रत्येहता भी आए कतमा सा देवता देवता प्रतिहार में ना एवम एवं उदगात वाष्य मे कारस्तुतिवत जैसे वच उनके पास जाकर के विनयपुर को पूछा उद्गाता ने भी पूछा इसी प्रकार प्रतिहरता भी पास में जाकर के पूछा ऋव प्रस्ताव उद्घीतर विज्ञान अथा, अथा का, का दूसरा दो इन दोनों ने प्रस्ताव संबंधी उद्घित संबंधी देवता को जान लिया देवतर विज्ञान के पश्चात इसी प्रकार प्रत्येहता भी पास में जाकर पूछा क्वेश्चन पर उत्तर दिया चाकान महर्ष ने अन्न देवता, ग्रहण मित होदे सर्वाणी हवाईमा भूता अन्नमें प्रतहरमा जीव्रहणकर्त जीवर्हते सैषा दैवता प्रतिहार प्रत्यास कांचेद विद्वान प्रत्य नानकर्म कर्त कर्तमूर्धा ज्यापति से गिरीजाता तथोक्सम समाप्ति के लिए चतुमया दौ बारे सामे पृष्ठअन्नमी होंच चाक्राण्न प्रतिहार्न कैसे प्रतिहार हे इसका सर्वाणि हवाई सर्वा भूतानि अन्नमेव अन्नमें जीवन्ति सर्वाणि हवाई हवाईमा भूतानि अन्नमेव आत्मा पर्वतो प्रतिहरमा जीवंत अपने लिए सब और से अन्न ग्रहण करके अन्न खा करके जीवित रहते हैं। देवता प्रति शब्द सामान्या प्रतिहार भक्ति आत्मान प्रति सर्वतः प्रतिहर मानी जीवंती तो प्रतिहार में प्रतिश् है और अन्न है अन्न के सबसे अपने लिए ले करके जीवित रहते आत्मान प्रति सर्वतः प्रतिह अरेमान जीवंती तो प्रतिशत सामान्य होने से प्रत्यार भक्ति में अनुगत है देवता अन्न समान्य समय इसी प्रकार बाकी सब समान है टीका में तान छेद अविद्वान इत्यादि अन्य उत्तम समानम अन्य अन्यो नहीं जान करके करते हो तो फिर गिर जाता है इसे जिस प्रकार पहले था अपने कर्म से उपत्त हो गया ठीक है ये सब समान है समय इति तथोक्समी शेष तथोत्तम तक सामनम की अस् प्रकरण विवक्षित किस प्रकार है यहाँ विवक्षित है तो भाष्य में कहते प्रस्तावगी प्रतिहार भक्ति अन्न प्राणादीन दृष्टिया उपासी मुख्य भक्ति प्रस्तावित प्रतिहार की उपासना करनी है प्रस्ताव की उपासना प्राणदृष्टिया उद्गीत की उपासना आदित्य दृष्टिया और प्रत्याहार की उपासना अन्न दृष्टिया उपास उपासी उपासित त्रयस्य फल दर्शयती तीन प्रकार उपासना का फल है प्राणाद्यापत्ति कर्म समृद्धि फलमीति प्राणदृष्ट उपासना करनी से प्राण भाव प्राप्ति आदित्य दृष्टिया उपासन से आदित्य भाव की अन्न दृष्टि उपासन कर्म से अन्न समाष्टि विराट भाव प्राप्ति और कर्म समृद्धि कर्म में कर्मांग है उसके अवयव की उपासना कर्मांग संबंधी कर्म समृद्धि फलम ये दूसरा है। पूर्वोत्तर खंड वो संगति दर्शयन उपासना प्रस्तुति पूर्व खंड के साथ उत्तर खंड का संबंध दिखाते हुए आगे का उपासन का आरंभ करते भगवान भाष्यकर अतीत खंडे अन्न प्राप्ति निमित्त कष्टावस्था उगता पूर्व खंड में महर्षि चाक्रायन को अन्न की प्राप्ति नहीं से कष्टावस्था कही गई उच्छिष्ट उच्छिष्ट परियुषित भक्षण लक्षण उच्छिष्ट पहले तो इभ्य उच्छिष्ट लिखाया था फिर अपना उचिष्ट बच्चा था जो पत्नी को दिया था दूसरे दिन उसको खाया उठिष्ट हो गया फिर परिचित वासी है पहले था, फिर अपना भी हुआ, उच्चा उच्चा और पहले दिन का दूसरे दिन खा करना एक कष्ट अवस्था कही गई मां भूत अन्न लाभाय अथवा नंतरम ऐसे एक उच्चि आ... कष्ट अवस्था नहीं हो इसलिए अन्न लाभाय अन्न प्राप्ति के लिए अथअ सौग मंत्रे अर्थात सौग अत उसके बाद अभी सौ कुकुर द्वारा दिखा गया उदितो ग्लाभो वैत्रियवाध्याय उद्भवराज उद वक्ल का पुत्र दालभ्य ग्लाघो व मैत्रियेय मित्र का पुत्र है स्वाध्या उद्भव राजध्याय के लिए घर छोड़ कर जंगल स्थान को गया उद्गित उद्यान शाम अस्तुत है स्व के द्वारा दिखा गया जो उद्गान शाम के स्वृष्टम शाम स्व शब्द से हो जाएगा तस् अश्विन अर्थ अणी डीत होता है द्वारा दिनांच से बुद्धि अभाव स्व के सहले अच आगम हो गया औ वह हो जाएगा एक सूत्र है न्याम पूताभ्याम ऐसा उसके पढ़े सूत्र द्वारा दिनांच उस गण पठित शब्द में बुद्धि नहीं हो करके अण होने पर अद्वित शौचा माध्य से बुद्धि होनी थी बुद्धि नहीं करके वह कार्य के पहले अगम हो गया सौ वह बन गया स्वर्ण के तिलोप हो गया उद्घाट प्रस्तुयता आरम्भ किया जाता है टीका में अन्न लाभ से अपेक्षित अर्थात साम अतः प्रस्तुत जो अर्थ अन्नलाभ से अपेक्षित अन्नलाभ अपिचित है इसे कष्टस्था के निवृत्ति के लिए अन्न प्राप्ति आवश्यक है प्रकारातरेण उद्गितोपासनम अन्न काम से प्रस्तुत प्रतिपत्ति सौक्या आख्यायिका आदत्ते अभी उद्गी का ही उपासन है अन्य प्रकार से अन्न काम अन्न प्राप्ति के लिए जो अन्न चाहता है इसे उदगीत करे इस प्रारंभ करके प्रतिपत्ति सौकर्याथ ज्ञान सुकलता के लिए सरल से ज्ञान होने के लिए आख्यायिका आख्याय आख्यायी तक तदे तत्कार तद तस् हको दाभ्यो ग्लाभो वा न केवल दल्प से किंतु कि मित्रछाथ बकु दालभ्यो ग्लावोवा बा तत्र भाष्य में हकील बकु नाम तम से बक है दलभ से अत्यम ग्लावोवा नाम वा नामत मित्र अत्यम मैत्रिये नाम से ग्लाब है और मित्र का पुत्र है मैत्रेय तो न केवल दल्भ का पुत्र किन् मित्रा का भी पुत्र है इसलिए चौधिया मित्रा अत्यम मैत्रियेय व शब्द दिया चार छमे न चाह दलभस्य पत्नी मित्रा का पुत्र कहा गया दलभ का भी पुत्र कहा गया तो, तो दलभ की पत्नी मित्रा होगी ऐसा नहीं तथा तो सचिव मैत्रीय पद से बहुत तो फिर मैत्रीय कहना कोई जरूरत तो नहीं वो पत्नी पत्नी होने से पत्नी अंतरा आपत्त्य तो व्याहृत समिति चेत शंका करते हैं दलभ का तो पुत्र है दलभ की अन्य पत्नी हो सती है अन्य पत्नी का नहीं केवल मित्रा का पुत्र है एक ही पत्नी हो तो का पुत्र है तो अपने पत्नी मित्रा का भी पुत्र हो गया कहने की आवश्यकता नहीं थी अन्य पत्नी की भी के लिए मित्रा का पुत्र कहा गया इसी चेहर न प्रयोजन अभाव उसकी कोई आवश्यकता नहीं नब्दार्थ दो ऋषि विवक्षित तो, तो हो तो बको दाल ग्राघो एक है और ग्लाभ मित्र दूसरा भी हो सकता है दो हम हैं दोषि कथम पुनः तदार्या मित्रपत्यम भवित सहते दल्भ का जो पुत्र है बक उसकी पत्नी नहीं मित्र और फिर मित्र का पुत्र कैसे होगा मित्र से अपत्यम भवित तथा दियान ही दो का उत्तम तो पहले आया चिकायन दालभ्य में कहा गया दो का पुत्र है दो का केसे एक का जन्म से और एक पालन किया गोद में लिया उदित अनुदित हुआ वक असो अन्य शाम ग एक स्म विकल्प भविष्य शंका करते है जैसे उद्दित्य अनुदित जुवती विकल्प होता है इसे किसके दृष्टि से यह बक के दृष्टि से ग्लाब एक में विकल्प हो जाएगा इसे शंका करने पर यहां तो शंका है उत्तर दृत्य नहीं विकल्प तो क्रिया में होती है वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता है मासी ने कहा वस्तु विषय क्रिया शिव विकल्प क्रिया में जैसे विकल्प होता है वस्तु विषय में ऐसे विकल्प नहीं होगा वस्तु तो जैसे हुई है क्रिया में विकल्प है कोई उद्दित हवा करता है कोई अनुदित हवन करता है वस्तु तो जिसके पुत्र हुई है उसे विकल्प नहीं होगा ठीक है न कथम पुनर्विना मानव एक द्विनाम आदि अंगी क्रिय प्रमाण क्यों एक ही व्यक्ति उसका दो नाम दो का पुत्र ऐसा कैसे मानेंगे तो भाष्य में द्विनामा द्विगोत्र इत्यादि स्मृति दो नाम वाले दो गोत्र ऐसे स्मृति में ठीक है न इत्यादि स्मृति रूपम शास्त्र प्रसिद्धम ये स्मृति में धर्मशास्त्र में प्रसिद्ध दो नाम वाले होते दो गोत्र होते दिवत्र लोकेद में द्व गोत्र प्रसिद्ध दृश्यते च उभ तो पिंडभाग दो का पिंडभाग पिंड भजती थी कोई एक पुत्र है और अन्य उसको धर्म से ग्रहण करता है तो दोनों का पिंड प्रदान करता है पुत्र इसे लोक में होता है यथ तो सुतो जायते आयम धर्म तृहते त्या यथ सुतो जायते पुत्र तो उत्पन्न होता है वो तो पिता मता है ये न आयम धर्म तक गृहते और धर्म से जो ग्रहण करते दोनों का ही ये उभयत तो पिंड उभे रही असो रिक्थी पिंडदाता चर्म तथी तो स्मरण थी दोनों के रिक्त थी रिक्त है, है धन दोनों कुलों का धन ग्रहण करता है और दोनों को पिंडदान करता है धर्म से स्मरण थी स्मृति में कहा गया दालभ अन्न मैत्री तो अंगीकृत आलभ से अन्य मैत्र हो मैत्र तो भी कोई आपत्ति नहीं कहा उद्गिते बद्ध चित्तत्वादो अनादर वनादराद वा, वाद्या उद्गित बद्ध चित्तत्वाद यहाँ उद्गित उपास्य उसमें बद्धम चित्तम चित्तबद्ध है अर्थात उदगित शव को ही स्पष्ट करना है ऋषो अनादराद वृषि कोई हो इसमें आदर नहीं है अनादर हो यह दो व्यक्ति भी हो सकते तो वार शब्द जो पहले कहा था समुचय के लिए कैसे होगा वार शब्द स्वाध्याय है स्वाध्याय के लिए उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं जैसे वेद में मंत्र में आया वो पाठ उसी क्रम से ही पढ़ने पर अदृष्ट होता है ठीक है तद उपास तात्पर्य ऋषो अनादर हेतु ऋषो ऋषि में अनादर क्यों क्योंकि उदगत की उपासना में तात्पर्य है ऋषि एक हो दो हो कोई मतलब नहीं वा हो तस्त्र विवक्षत ऋषित्र ऋषिदरतनाथ वा शि भाष्य में दिया था था। दिया उद्गिबद्दचितनादर वा श्याद्रौत वही शिमाश पाठादन न तह वासद स्वाध्यानादर द्वा दिया उसमें वासधि में आया वासद ग्लाबो वा वो केवल पाठ के लिए ऐसे स्वाध्याय के लिए अन्य कोई फल नहीं मैत्रेय वाक्य व्याख्याय श्रुति में बक्को दालभ्यो ग्लाभो वा मैत्रेय यहाँ तक तो व्याख्या हुई अगे स्वाध्याय उद्भव स्वाध्याय व्याच्ठे भाष्य में स्वाध्याय कर्म ग्राम बहिउवराज व्रजरातगत से उद्घतवा विवित उदकाभ्यास एन में जाल स्थान समीपस्थान मेंध्याय करने के लिए टीका यदु ऋषि एकको बकादी शब्द रोचते थी तत्लिंग जो पहले बाल ग्लाघो व मैत्र कहा गया है ये एक ही ऋषि है उसके लिंग ज्ञान कहे लिए दिया यदि दो अथवा तीन ऋषि होते व्राज एकोचन नहीं होता स्वाध्याय उद्वबराज क्रिया पद से निचे होता है कर्ता एक ही इसलिए बको दालभ्यो ग्लाघो व शब्द से एक ही ऋषि विवखित है उद्वराज प्रतिपाल चना लिंगाज एक तो यहाँ आगे मंत्र में एक, एक, एक है नीत सोदीत सुना कुबंधी उदगित देवता ऋषि लोक ने कुकुर रूप धारण करके इसे उद्घान किया था तत्काल से प्रतिपाल वो उस समय तक तो यहाँ बकोदाल रहा देखने के लिए प्रतीक्षण ऋषि दृश्य थे ते उदगान अन्नार्थम और अन्न के लिए कुकुर रूप करके देवता ऋषि उद्गान किया था साध्या इसलिए ऋषि स्वाध्याय कर प्रतीक्षा करके देखा तो ऋषि का भी जो बकोदाल है उनका भी स्वाध्याय उसके लिए अन्न के लिए ऐसे निश्चय होता है प्राप्ति के लिए, लिए वहा स्वाध्याय करने के लिए एकांत स्थानीय गए थे ऋषि स्वाध्याय करणम अन्न का मन लक्ष्य थे अभिप्राय तो वो जब ऋषि जाकर के स्वाध्याय करें, करेंगे बक्वताल भी अब उनके सामने देवता ऋषि को प्रकट हो जाएंगे कुकुर के बेच में एक बड़ा है उसके सामने चार तरफ छोटे छोटे कुत्ते कहीं हमको अन्न दीजिए हम, हम भूखे तो फिर वो बड़े कुत्ता कहेगा का, इस समय आना दूसरे दिन उसी समय उसी स्थान पर वो उसको उपदेश करेंगे तो बक्का दाल फिर भी समय जाकर वहीं उपस्थित रहा रह कर देखा का, क्या कर रहे हैं तो फिर वो बताएन किया तो ऋषि ने सिखा इस अन्न प्राप्ति के लिए इसे करना चाहिए तो ऋषि भी जो उसी तो समय की पालना करके वहाँ जाकर उपस्थित रहा इससे सिद्ध होता है ऋषि का भी वो अभिप्राय स्वाध्याय के लिए जो एकांत स्थान में गया था यही कामना थी अन्न प्राप्ति कामना अन्न प्राप्ति के लिए ही वो जाकर स्वाध्याय के लिए एकांत स्थान में स्वाध्याय आरम्भ किया था यह अभिप्राय निश्चित होता है सोदगीना के जो उद्गी उस समय वो भी ऋषि उपस्थित होकर रहा देखने के लिए स्वाध्याय ऋषियों का जो एकांत स्थान में जाकर के अन्न कामना लक्ष्य थे अभिप्राय से निश्चित तो होता है टीका में यथोक्वा शब्द अभाव सामर्थ्या अभिप्राय से ऐसा भान होता है यद्यपि अन्य कामना से अध्ययन करने के लिए गए ऐसा कोई शब्द नहीं फिर भी सामर्थ्य से अर्थ भान होता है एकांत स्थान में दाल महर्षि करते समय तमन्ने तस्मेंगवान इति तस्मे उसके लिए उसके अध्ययन के कारण स्वाध्याय से प्रसन्न होकर कि देवता अथवा ऋषि स्वाश्वेत एक सफेद शुक्ल के कु प्रकट हो गया पम अन्य अन्य कुत्ते चार तरफ उसके उप पास पहुंच करके ऊँचो कहने लगे अन्नम न भगवान आ गए तू हमें लेके आगने के तरह अन्न संपादन कीजिए वा हम भूखे हैं कहा? ठीक है तस्मे इत्यादि वाच तस्मे स्वा मंत्र है उसकी व्याख्या करते भगवान कह भाष्य कर साध्या हो गए ऋषि स्वहत्ता कुत्ते के रूप करके, सम शुक्ल ऋषि के लिए तदनुग्राह तो प्रादुर्भूव प्रादुष कर प्रकट हो गए तम अन्य शुक्ल स्वाणुका अन्य शुक्ल के पीछे अन्य छोटे कुत्ते का दिया छोटे कुते उप समेत ऊँचू उपास में यह करके कहने लगे उक्तवंत अन्न अस्मभ्यम न का अस्मभ्यम भगवान आगा आगने निष्पाद आगान करके हमारे लिए अन्न निष्पादन कीजिए श्वेत में श्वेत स्वा कचिद ऋषिदेवता श्वेत साषिथा दैवता बहुचंद स्वान्नो दृषिवाईक श्वेत अन्जो से दृषेद ऋषि का संप्रति विवक्षित पक्ष और एक पक्ष कहते हाथ्य में मुख्य प्राणम प्राणम अन, अन्न, अन्न साध्या प्राणादेवाध्याषिता मुख्य प्राण बाघादे मुख्य प्राण हो जाएगा कुता शुक्ल सु, सु, और बाघा अन्य है बाहर पूर्व के साथ इसका विकल्प के लिए वह ऋषि लोग है अथवा मुख्य प्राण उसके चारे तरफ छोटे कुत्ते रूप धारण के बाघा दे प्राण अन्नभुज प्राण के अन्न वाले प्राण अन्न खाने पर सब इंद्र बाघादी इंद्रियों को अन्न प्राप्त तो होता है उससे पुष्ट होते हैं श्राध्याय परितोषिताध्याय से प्रसन्न होकर के अनुग्रह निविण इसका अनुग्रह करने के लिए मुख्य प्राण ही बाघादेवी ऐसे कुत्ते स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ स्वरूप मादयम एवं प्रतिपत्तुम इस करके तम उचर संबंध ये सब मुख्य प्राण उनको प्राणम प्राण अन्नभुज मुख्य प्राण ही अन्न भोजन करता है उसे सब का पोषण होता है मुख्य प्राण सहित बाघादि ग्रह हेतु मुख्य प्राण के साथ बाघादी सा तो का ग्रहण क्या स्वाध्याय परिचय अन्यथा वाक्यम अनिर्धारित भाव नहीं वाक्य का निश्चय नहीं होगा इसलिए मुख्य प्राण के बागादी, देवता है इंद्रियों केन्न भगवत माया संपाद्यते तो प्राण मुख्य प्राण का अभिप्राय होगा आप लोगों के लिए मैं क्यों अन्न संपादन करूं क्योंकि बाघादी इंद्रिय तो अन्न भोजन नहीं करते नहीं नही भगवता अभोक्नाम तेना आप तो भक्ता नहीं आप लिए आपके तेन कृत्यम कार्य कुछ नहीं आशंख्य हो चेतन द्वारा न अस्मकम भी भोग सिद्ध हैतन द्वारा आप मुख्य प्राण में जो चेतना है उसके द्वारा असमकम भोग सिद्ध है हमारे भी भोग हो जाएगा आप भोजन करने से वा वा वा इमा नयाम वही उसका भूभुक्षित है ऐसे देवता ऋषि अथवा मुख्य प्राण लगा कुत्ते रूप धारण करके दालभे के सामने ऐसे मुख्य एक हुआ तो कुत्ता अन्य है छोटे छोटे अन्य कहा सामान ले अन्न आगान कीजिए ऐसा कहने पर फिर उत्तर दिया मुख्य कुत्ता हो प्राण होवा चे प्राप्त रूप समीयात तो तो कहा यही स्थान पर प्रातः काल मेरे पास आना यहाँ तक तो कहा को कहाता ने तब तो धबक्को दाल ग्लाबो व्य प्रतिपालय जो बक् महले का आ गया था वो भी पालन किया वो भी सुबह सुबह प्रातः काल जाकर वहाँ उपस्थित हो गया यहाँ जो प्रतिपालय चकर आया एक वचन है इससे भी सिद्ध होता है बक्को दाल भाव मैत्र एक ही तब तो प्रतिपालय चकर एक होगा कि काल प्रतीक्षण कृतम तत्र भाष्य में, तत में एवं मुक्ते स्व श्वेत उच तान छोटे कुत्ते सुनो द्वितियान ये अस्म देश कालेत प्रातः काले मेरे पास आये उपसमियात में उपूर्वक समर्गे आगे इन धत् से या तो यहाँ एक लिंग सूत्र से ह्रस्व हो जाता है इसे समियातमी ह्रस होना चाहिए चांदसम है ये दीर्घ छिया प्रातः काल को प्रतीक्षा उसी काल में ही उदान उदान से प्रातः काल प्रतीक्षण करना प्रातः का प्रतीक्षा करने में दूसरे कारण कहते सवितुर सवितुरु अनाभिमुख्यात अन्नदहे सूर्य अन्न दूर्य अपराह है अभिमुख्य नहीं पूर्व के रहेंगे तो अपराहने काल में पीछे हो जाते हैं कोई कर्म करते पूर्वा मुख होकर के ठीक है तस्य तस्वृष्टि द्वारा अन्नदत्व द्रष्ट्यम सूर्य अन्न अन्नद के द्वारा अन्न सूर्य के द्वारा वृष्टि से अन्न होता है चेको ग्लाघो वैत्रे इसकी व्याख्या भाष्य में तको दालभ्यो ग्लाघो व मैत्र प्रति प्रलयांच प्रतीक्षण कर उसी पर उसी समय बक्त दालिफे खिलाओ वो तो कुत्ते सामने प्रकट हो करके से तो कुत्ता को कहे अन्य बच्चे और उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे पास कल सुबह आना उनके संवाद सुन करके बको भी वो प्रातः काल कर जा कर के वही स्थान पर उपस्थित हो गया प्रतिक्षण कृतवान प्रतिक्षण कृतवान अन्न कामतम इतो अवगत इससे ज्ञान होता है वो अन्न काम अन्न की इच्छा थी इसलिए स्वाध्याय करते थे और उनके सामने जो ऐसे ऋषि देवता रूप धारण करके जो संवाद किया वो अन्न के लिए हमारे लिए अन्न कीजिए तो कुत्ता ने कहा का, काल, प्रातः काल इसी स्थान पर मेरे पास आना तो भक्कोदाल भी उसी स्थान पर प्रातः काल जाकर पहुंच गए उसका उससे अभिप्रास निश्चय है ऋषि को भी अन्न कामना थी अन्न कामना से स्वाध्याय के लिए गया था इसलिए उस समय जाकर उपस्थित हो गया उपस्थित होने पर फिर उन्होंने जैसे उद्गान करेंगे वो समझ ऐसे लेने से अन्न प्राप्ति होगी ओं तुम अंगा श्रोत मतोबल इंद्रिया सर्वाण ब्रह्म निरा कुर मां ब्रह्म निराको निराक निराकर्णमेस तदात्मन निरयो उपनिष्स धर्मास्ते मई सन मयिशन ओ शाति शांति शांति